तीस मालिका देख रहे थे अनादेर अनादे संसार अंतत्व न भविष्यति अनादेहे से संसार अगर भाव रूप है और अनादि कहेंगे तो फिर तो इसी प्रकार की संसार का कभी अंत में आ जाएगा अर्थात कभी नाश होगा संसार ऐसा नहीं होगा फिर और आदि मतु मोक्ष उत्पत्ति मोक्ष की उत्पत्ति होती है ऐसा अगर मानेंगे तो ये मोक्ष फिर कभी भी अनंत नहीं होगा क्योंकि न्याय है यद कृतकम तद अनितम जो कार्य है जिसकी उत्पत्ति होती है वो कभी भी अनंत नहीं होगा तो इसमें टीका में पूर्व पक्ष अभी कह रहा है बीजाकुर हेतुफल भाव न संबंधस यहाँ से चलना था ना यो अनादि अच्छा नो अना अनादिभाव स्व अंतवान न इति व्याप्ति तो जो अनादि होगा और भाव होगा वो उसका अंत कभी नहीं मतलब स्व अंतवान न इति व्याप्ति अनादि होकर के भाव पदार्थ होगा तो उसको उसका अंत कभी नहीं होगा संसार अगर आप अनादि कहेंगे और संसार भाव पदार्थ है तो उसका अंत कभी होगा नहीं जब श्लोक का पूर्वार्थ है उसके लिए ये अनुमान देते हैं अनादि भावो अगर होगा तो अंतवान नहीं होगा जो भाव पदार्थ अनादि है उसका नाश कभी नहीं होगा ऐसे कहां दिखा गया कहते आत्मनि व्यक्ता ये आत्मा में स्पष्ट है आत्मा भाव पदार्थ है अनादि है इसलिए इसका अंत भी नहीं होगा व्यक्ता इतिहा भाष्य में नहीं अनादी ही सन अंतवान कश्चित पदार्थो दृष्टो लोके अनादि होकर के भाव पदार्थ हो और अंतवान हो जाएगा ऐसे कश्चित पदार्थ कोई पदार्थ न दृष्टो लोके लोक में ऐसा पदार्थ नहीं देखा गया है भाव हो और अनादि हो और अंत भी हो जाएगा ऐसा नहीं है। आगे टीका में कहते हैं पूर्व पक्षी अभी शंका करता है भावो भी है और अनादि भी है फिर भी अंत हो जाता है देखिए दृष्टांत बीजाकुर हेतु फल भावे न संबंध बीज और अंकुर बीज हेतु है हे अंकुर फल हो गया फिर आगे अंकुर हेतु हो गया उसका फल हो जाएगा बीज इसी प्रकार की उनका संबंध है संबंधस तस्य तस्य तबंधस नैरंतरियम संतान ये संबंध ये निरंतर चलता है हेतु से फल हे फल से हेतु बीज से अंकुर अंकुर से फिर बीज नैरंतर्य संतानस तस्य अनादि भावत्वेपि ये जो हेतु बीज और अंकुर इनका जो प्रवाह चलता है ये अनादि है और ये एक भाव पदार्थ है तो जो प्रवाह चलना अनादि भावत्व से अंत्य दृष्टत्व बीज बीज अंकुर चलता है कहीं होगा कि उसका विच्छेद था, था, फिर भी उसका तो विच्छेद हो गया तो आप कैसे कहते हो अनादि भाव है तो उसका नाश नहीं होगा यहाँ तो नाश हो जाता है विच्छेद अंत से दृष्टत्वाद इसलिए अनेकांतिक बीजाकुर इनका प्रवाह का कैसे नाश हो जाएगा इसलिए सात नंबर टिप्पणी में कहते हैं धृष्टत्व बीजा भक्षणा दिना नाश स्थल भाव अब सारे बीज को भक्षण कर लेंगे अब फिर आगे अंकुर कहा से हो पाएगा इसलिए कहते हैं संबंध तो नाश हो गया बीजों से अंकुर अंकुर से बीज और बीजों से भक्षण कर लेंगे तो फिर क्या आगे अंकुर नहीं होगा भाष्य में पूर्व पक्ष शंका पहले दिखा रहे हैं बीजाकुरबंध नैरंतर विच्छेद बीजाकुर संबंध का नैरंतर निरंतर ये चलता था किंतु कभी विच्छेद हो जाता है तो ये भाव पदार्थ है अनादि तो है फिर भी उसका अंत हो गया अब कैसे कहते हैं कि भाव पदार्थ होगा अनादि होगा तो अंत नहीं होगा कैसे कहते हैं ये तो अंत हो जाता है प्रवाह तो चलते चलते कभी बंद हो गया चेत सिद्धांत कहता है कि न एक वस्तु अभावे न उपादित्व ये जो आप बीज का संतान कहते हैं इसमें एक वस्तु नहीं है बीज है आगे अंकुर हुआ अंकुर बीज से भिन्न है वो अंकुर से दूसरा बीज आया इसमें एक वस्तु कौन है वो तो बदलते रहते हैं इसलिए आप किसको वहां अनादि कहते हैं तो किसको कहते हैं कि प्रवाह चलता है ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं एक वस्तु ये पहले इसका विचार हो गया था दो सौ पृष्ठ में आया था तो प्रवाह में वस्तु एक नहीं है इसलिए प्रवाह को जो अनादि कहते हैं, ये खाली ऐसे कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है ये जो वस्तु करने दा करने दा दा दा, जो वो जो का निराधन का है उसको जिसे बोलेंगे तो तो, हाँ। तो, तो तो वस्तु अलग अलग लेकिन प्रवाह तो प्रवाह जो वहाँ जो निराकरण किए थे 217 सौ में वहाँ कहा था प्रवाह प्रवाही से कुछ भिन्न नहीं है ये तो केवल कल्पित पदार्थ मांगते है कोई वास्तव पदार्थ वहाँ नहीं है ये दो सौ में विचार आया था यहाँ तीन नंबर टिप्पणी दिए है एक वस्तु थी एक से इति से अर्थात आप जिसको संतान कहते हैं वो कोई एक वस्तु वहा पदार्थ ही नहीं है अभावेन अर्थात वस्तु तो अभावे ना आप संतान बोलकर के की चीज कहते हैं किंतु तो वो कुछ पदार्थ नहीं है प्रवाह ये प्रवाह है क्या चीज उसमें जो जो सब व्यक्ति है एक बीज है कि अंकुर है एक बीज है कि अंकुर है वो सब व्यक्ति है प्रभाव है क्या चीज केवल बुद्धि में कल्पना करते है इसलिए कोई वस्तु तो नहीं है वस्तु तो अभावे नोधित निरस्तत्व साध्या भाववती संताने हे तो अभावना व्यभिचार अभाव संतान पूर्व पक्ष संतान को दिखाया व्यभिचार स्थल किसका विविचार अनादि हो और भाव हो किन्तु अंतवान न हो मैंने अंतवान हो जाए सिद्धांति कहता था कि जो अनादि होगा और भाव होगा वो अंतवान नहीं होगा साध्य हो गया अंतवान नहीं होगा जहां जहां अना भावत्वशति अनादित्व वहां वहां अंतवत्वम न ऐसा सिद्धांत कहता था पूर्व पक्ष भी विचार दिखा दिया भावत्वशति क्षति अनादित्व प्रवाह में रहा किन्तु अंतवत्वम न नहीं अंतवत्वम हो गया उसका नाश हो गया विचार दिखा दिया था अभी यहाँ टिप्पणी में कहते हैं साध्य अभावती संतान हेतु और अभावत् संतान में हेतु भी नहीं है भावत्व सती अनादित्व ये ही नहीं रहा वहा कोई भाव है ही नहीं संतान बोलकर के कोई पदार्थ ही नहीं है इसको आगे और कहते हैं फिर यहाँ दिया है क्या हाँ आगे दिया वही चार नंबर टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी आगे दी संतानो ही नैरंतरयम जो संतान प्रवाह कहते हैं प्रवाह क्या चीज है कहते निरंतरियम निरंतरता ये ही प्रवाह है अरे निरंतरता क्या है तच अंतराय अभाव तो संतान सब प्रवाह शब्द का अर्थ हो गया व्यवधान का अभाव ये तो एक अभाव है इसमें भाव पदार्थ तो कहाँ है इसलिए भाव होगा अनादि होगा तो नाश नहीं होगा ये तो अभाव पदार्थ है अभाव है और अनादि है उसका नाश हो जाएगा प्रागभाव जैसे तो ये प्रवाह एक अभाव रूप है यहाँ बड़े हमारे जी बात कहते हैं तो प्रवाह भाव रूप नहीं है।, तो है आगे ठीक है हमें भाव तो विशेष भिशेश्य, विशेष्यांश से तर्तमानत न्यचार शंका दूसरे इति टिप्पणी कार्य इसको दे दिए ये जो आप संतान में बेविचार विचार दिखा दिए कहे हेतु है हे साध्य नहीं है तो कहते हैं वहा हेतु भी नहीं है क्योंकि हेतु है हे भावत्व सती अनादित्व तो उसमें एक भावत्व अंश है वह अनादित्व सती भावत्व कहेंगे ये जो भावत्व रूप का विशेष्य अंश है वो ही प्रवाह में तत्र तत्र था प्रवाह है अवर्तमान प्रवाह में भावत्व ही नहीं है कैसे नहीं है आठ नंबर टिप्पणी कहते हैं उसको संताने नैरत अंतराय अभाव नैरंत अंतराय अभाव संताने अंत अंतराय अभाव ठीक है संतान में संतान प्रवाह प्रवाह में जो आप नैरंत कहते हैं निरंतरता ये निरंतरता का अर्थ हो गया अंतराय अभाव इसलिए एक अभाव रूप ही है तो भावत्व विशेषण तो विशेष कहाँ रहा वहाँ भावत्व विशेष तत्र न अवर्तमान संका। इसलिए जो प्रवाह है वो एक अभाव पदार्थ है वो कुछ पदार्थ नहीं है भाष्य में इसको उत्तर दिया गया न एक वस्तु अभाव है न अपोधित्वाद अपोधित्वाद निराकृतत्वाद आगे टीका में द्वितीय अर्ध हम ब्याचष्टे श्लोक का द्वितीय अर्थ मोक्ष का अगर उत्पत्ति होगी तो फिर वो कभी भी अनंत नहीं होगा हमको मोक्ष मिल जाएगा जो सोचेगा वो भी फिर मोक्ष जिसको मिलेगा वो भी एक दिन चला भी जाएगा मोक्ष किसी को मिलने वाला नहीं है वो तो हमारा वास्तव स्वरूप है हम बद्ध ऐसे मानते हैं हम वास्तव मुक्त है किन्तु तो बद्ध ऐसे मानते हैं ये मानना छुट जाएगा तो फिर मुक्त ही है भाष्य में तथा अनंतताज्ञान प्राप्ति काल प्रभव से मोक्ष से आदिमत्व न भविष्य तो अनंतता वो अनंत हो जाएगा कौन कहते हैं विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव से मोक्ष से मोक्ष जो, है, जो आदिवाला है मोक्ष से आदिमत समान अधिकरण जो मोक्ष आदि वाला है आदि वाला तो जन्म होता है जो मोक्ष की उत्पत्ति होती है वो मोक्ष कब होता है कहते हैं विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव विज्ञान जिस समय में ज्ञान होगा उस समय मुक्त हो जाएगा तो विज्ञान प्राप्ति काल वही प्रभव प्रभव अर्थात उत्पत्ति यश्री है विज्ञान प्राप्ति काल प्रभवो यश मोक्षस्य मोक्ष विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव तस् मोक्षस्य आदि मत सधिकरण है स वाक्य का आरंभ में दे दिया अनंतता, अनंत था में वाक्य में कहा ना भविष्यति आदि वाला मोक्ष जो कि विज्ञान प्राप्ति काल में जिसके उत्पत्ति होती है वो अनंत हो जाएगा ना भविष्यति नहीं होगा तो मोक्ष आपको होगा तो फिर वो चला भी जाएगा वो अनंत नहीं होगा टीका में यत्र तत्र न इति अंतत्व आदिमत्व जहाँ आदिमत्व वहाँ अनंतत्व नहीं रहेगा अर्थात जिसकी उत्पत्ति होगी वो कभी अनंत नहीं होगा उसका नाश हो जाएगा जो जिसका उत्पत्ति होगी उसका नाश भी हो जाएगा न अनंतत्व इति व्याप्ति भूमि व्याप्ति दृष्टांत तो दिखाते हैं भाष्य में घट आदि सुशनाथ घटादि में तो अर्थात आदि घट घट उत्पत्ति वाला है घट उत्पत्ति वाला है तो घट अनंत है नहीं है ना अनंत तो, जो भी उत्पत्ति जिसकी भी उत्पत्ति होगी वो कभी भी अनंत नहीं होगा ठीक है में यथा कृतको भी घटाधि ध्वंस पूर्व पक्ष कहता है घट को जब हम नाश करेंगे घट ध्वंस की उत्पत्ति होगी और घट ध्वंस कब तक रहेगा नया इलो क्या कहेंगे तो अनंत रहेगा अनंत काल तक कहते यथा कृतकोपि घटाधिध्वंस नित्य पूर्व पक्ष इसको दृष्टान्त देता है तो नित्य का अर्थ अनंत हो गया कृतको आदिमान था आदिमान होकर के वो अनंत हो गया तथा अभी आपको ये मोक्ष क्या है बंधध्वंस तो बंध ध्वंसोपी भविष्यति तो बंध ध्वंस भी बंध ध्वंस ध्वंस आरंभ होगा अभी वो जीव बंधन में है उसका बंध का ध्वंस होगा ध्वंस तो आरंभ हुआ एक क्षण में आरंभ हुआ किंतु वो ध्वंस रहे तो रहेगा अनंत काल तक तो बंध ध्वंस भविष्य अनेकिक आरंभ हुआ बंध ध्वंस किंतु आगे रहेगा हमेशा के लिए तो वे विचार हो गया आपका हेतु में आप कहते हैं जो आदिमान होगा वो कभी अनंत नहीं होगा तो अभी बंधन का जो नाश हुआ ये तो आदिमान है किन्तु अनंत हो गया तो पूर्व पक्ष टीका में भाष्य में कहते हैं घटादि विनाशवत अवस्तुत्वाद अदोष्टी चेत घटादि का जो विनाश होता है ध्वंस है वो अभाव अभावरूप है तो इसलिए अदोष कोई दोष नहीं है दोष नहीं है अर्थात तो इसी प्रकार की बंध ध्वंस भी अभाव रूप होने से वो भी नित्य रहे ऐसा शंका करने से तो सिद्धांत टीका में मोक्ष से अभावत्व सती पूर्व पक्ष क्या कह दिया मोक्ष बंधध्वंस है मोक्ष को एक अभाव पदार्थ बना दिया सिद्धांती मोक्ष को अभाव पदार्थ नहीं कहता मोक्ष ब्रह्म ही है ब्रह्म मोक्ष चैतन्य ये सब समानधिकरण है मोक्ष से अभावत्व सती परमार्थ सत्व प्रतिज्ञा भज्येत तो मोक्ष जो है वो परमार्थ सत ही है त्याया तो तो में कार्पण्यम अकार्पण्यम कह करके मोक्ष का कथन करेंगे ये तो प्रतिज्ञा भंग हो गया दूस तथा चाष्य में तथा सती मोक्ष से परमा प्रतिज्ञा हानि मोक्ष को आप अगर आप बंधत बंधधध्वंस कहेंगे तब तो परम सद्भाव की जो प्रतिज्ञा परमार्थ मोक्ष परमार्थ है तो उसका प्रतिज्ञा का हानि हो जाएगा और मोक्ष को अगर आप असत कह देंगे अभाव रूप कह देंगे असत्वाद सस विषाण से तो अगर मोक्ष को आप परमार्थ नहीं मान करके एक असत पदार्थ मान लेंगे तो सस विषाण का कभी उत्पत्ति होती है नहीं होता है इसी प्रकार की मोक्ष भी वही हो जाएगा आदिमत्व अभावस्य असत्वाद सस विषाण से आदिमत्व अभाव आदि वाला भी नहीं होगा मोक्ष टीकाने किंच प्राग असतः सत्ता समवाय रूपम कार्यत्व तदपि मोक्ष असत्व न इति मोक्ष अगर आरंभ होगा बोल करके आप कहेंगे तो पहले नहीं था नया एक असत कहते पहले नहीं था घटो उत्पत्ति से पहले घट नहीं था घटो असत था और फिर आगे घटो बनेगा घटो बनेगा अर्थात तो घटो कार्य होगा पहले नहीं था अभी कार्य होगा और कार्य क्या है कहते हैं कि प्राग असत घटस्य कार्यत्व घट आगे बनेगा घट कार्य होगा ये घट में जो कार्यत्व तो रहता है इसका क्या कहते हैं वो लोग कहते हैं सत्ता समवाय घट पहले था उत्पत्ति से पहले नहीं था, नहीं था। तो घट में सत्ता था पहले नहीं, नहीं था घटो भी उत्पत्ति उत्पत्ति हो गया घट का तो अभी उत्पत्ति हो जाने के बाद घट में सत्ता रहेगा क्योंकि सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा तो घट में अभी सत्ता रहेगा किस संबंध से समवाय समझ से यही जो घट में सत्ता समवाय आया यही घट का कार्यत्व सत्ता समवाय कार्यत्व तो अभी सिद्धांत कहता है कि असत घटस्य घट असत है और उसमें सत्ता समवाय रूप कार्यत्वम आप जो ऐसे कहते हैं तदपि मोक्ष असतत्व न सिद्धती मोक्ष को भी असत कहेंगे तो इसमें नहीं होगा सिद्धांत यहाँ ये घट का जो जन्म होता है सत्ता समवाय कहते हैं सिद्धांत इसका कैसा खंडन करता है अभिसंख्या में वो चल रहा था जो तो सत्ता समवाय संबंध से रहेगा कब रहेगा कहेंगे पहले जब घट नहीं था असत था नया कहते हैं घटो बनने से पहले घटो असत था वो असत घट में सत्ता रह पाएगा नहीं रह पाएगा तो अभी असत घट में सत्ता नहीं रहेगा तो घटो जब सत होगा तभी उसमें सत्ता समवाय होगा तो आप कहते हैं कि सत्ता समवाय कार्य तो सत्ता पहले असत था अभी सत्ता समवाय होगा तो वो कार्य होगा ये सत्ता समवाय कब होगा उत्पत्ति होने से पहले तो नहीं होगा उत्पत्ति होने के बाद होगा कहेंगे तभी तो उत्पत्ति क्षण में सत्ता समवाय उसमें अभी रहेगा नहीं रहेगा अगर नहीं रहेगा तो उत्पत्ति क्षण में आप उसको कार्य नहीं कह पाएंगे और कार्य उत्पत्ति होने से उसमें सत्य सत्ता समवाय मानेंगे तो ये अर्थात इसलिए संख्य लोग कहते हैं पहले भी घटत था इसलिए सत्ता समवाय अगर पहले नहीं था तो असत में कभी भी आ नहीं पाएगा सत्ता आने से आप उत्पत्ति हुआ कहेंगे ना उत्पत्ति होने से सत्ता आया कहेंगे ये सब दोष आएगा जब तक उत्पत्ति नहीं हुआ असत है नहीं है तो उसमें सत्ता कैसे रहेगी और सत्ता जब तक नहीं होगा वो कैसे आएगा पदार्थ तो ये सब अर्थ इसलिए वैदांति कहता है कि उत्पत्ति बोलकर, बोलकर के चीज है ही नहीं सांखे लोग भी कहते हैं उत्पत्ति बोलकर के चीज है नहीं उनका अंतर है कि उनका पूरा सत्य था वेदांति कहता है कि अनिर्वचनीय ना पहले था ना अभी भी है किंच प्राग असत सत्ता समवाय रूपम कार्यत्म तो मोक्ष भी पहले नहीं था उसमें सत्ता समवाय कहेंगे तो मोक्ष से असत्व न सिद्ध मोक्ष को अगर असत कहेंगे असत था तो अभाव कहेंगे अभी आप कह रहे हैं कि मोक्ष का अर्थ हो गया बंधध्वंस एक अभाव है अभाव में सत्ता समवाय रहेगा नहीं रहेगा तो इधर कहते हैं कि मोक्ष एक कार्य होगा कार्य का अर्थ हो गया सत्ता समवाय और इधर कहते हैं मोक्ष का अर्थ बंध ध्वंस और एक अभाव है इधर अभाव भी है और उधर कार्य तो भी होगा सत्ता समवाय भी होगा इसलिए ये जो अभाव होगा वो कभी कार्य नहीं बनेगा अर्थात ध्वंस भी एक कार्य नहीं होगा क्योंकि कार्य का लक्षण सत्ता समवाय तो ध्वंस भी कार्य नहीं होगा तो स कार्य नहीं होगा हम बोल रहे रहे हैं हैं पे पे कैसे जैसे वस्तुत्व अभाव नयायिक मतलब कह रहा है कि ध्वंस जो कि आरंभ होगा और नित्य होगा मतलब नित्य होगा अर्थात तो अनंत काल तक रहेगा इसी प्रकार की जो मोक्ष है ये बंध ध्वंस है होने से ध्वंस आरंभ होगा अनंत तक रहेगा तो मोक्ष का अर्थ बंध ध्वंस ये आरंभ होगा अनंत तक रहेगा तो सिद्धांत पूछ रहा है आप ध्वंस को कार्य कहते हैं नया कहता हाँ आरंभ होता है कार्य हो है तो सिद्धांत कहता है कि आप लोगों का कार्य का लक्षण है सत्ता समवाय अभी ध्वस एक अभाव पदार्थ जिसमें सत्ता नहीं रहेगी तो अभी ध्वंस को इधर कार्यो कहते हैं और कार्यो का लक्षण उसमें नहीं है कार्यो का लक्षण है सत्ता समवाय तो ध्वंस में कार्य का लक्षण नहीं रहा तो ध्वंस को कार्यो कैसे कहेंगे अभी विचार चल रहा है कि जो कार्य होगा वो अनंत नहीं होगा ध्वंस तो कार्य ही नहीं हुआ क्योंकि कार्य का लक्षण नहीं है तो फिर क्या विचार करेंगे आप कहते हैं कि बंधु ध्वंस ये मोक्ष है ये कार्यो है और अनंत होगा ये कार्य ही नहीं हुआ क्योंकि कार्य का लक्षण नहीं गया सिद्धांति इस प्रकार यहाँ खंडन करते हैं अभाव तो से मतलब यहाँ असत शब्द तो जो भाष्य में दिया ना असत्वादेव इसका अर्थ अभावेब इस प्रकार के वजह सस विषाणुश्य वो असत यहाँ तो असत का अर्थ सस दिया मतलब यहाँ असत तो अभावशिषण सबको एक ही कोटी में डाल करके ऐसा कहा गया है आदिमत तो अभावश अर्थात वो कार्य भी नहीं बनेगा अच्छा ये तीस मास लोग उच्चारण करेंगे आ, आगे आगे श्लोक के लिए टीका में अस्तुतरी मोक्ष से आद्य अंतत्व अभी मोक्ष को अगर आदि वाला मान लेंगे तो अंतत्व कभी मा अनंत कभी नहीं होगा जो आदि वाला होगा वो अनंत नहीं होगा अभी पूर्व पक्ष कहता है ठीक है मोक्ष आदि वाला हो और अंत वाला भी हो तो आद्य आदि वाला भी हो और अंत वाला भी हो तरी तरी का अर्थ आप उसको मोक्ष को अनंत नहीं मान रहे तो आदि वाला होगा तो अनंत नहीं होगा अगर अनंत नहीं होगा तो अंत वाला हो आदि वाला भी हो अंत वाला हो अभी सिद्धांति कहता है ये श्लोक पहले आगे आता है ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है आधा बंते चयन नास्ती वर्तमान तथा थे ही सदृशा सन्तो यदे नद वर्तमी तथा बीत सदृश सर तो अभी तथा यदर्थ सर्प मरीचिका सोपनो इत्यादि जो सब था तो मृग मरीचिका वो देखने से पहले था मरीचिका जो दिखता है मरीचिका जो जल दिखता है जहां जलो नहीं है देखने से पहले नहीं था आधो आधो होता देखने से पहले और हम देखने के बाद और रहेगा मतलब हम जो चले जाएंगे तो भी नहीं रहेगा तो आधा बनते यह नास्ती वर्तमान भी देखने का समय में भी वो नहीं है जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं रहेगा तो वर्तमान में नहीं रहेगा तो फिर ये सब मिथ्या पदार्थ है कहते बीत है ही सदृशाह तो ये जो मरीचिका जी जैसा कहते हैं जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा वो वर्तमान में भी नहीं है कहते नहीं रहेगा ये शरीर ये वर्तमान में भी नहीं है कहते क्या देखिये वही बात है जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा वर्तमान में भी नहीं है घट बनने से पहले नहीं था ना सूजन के बाद नहीं रहेगा जिस समय मैं आपको कह रहे हैं कि घटो में जल रखा गया उस समय में भी घटो नहीं है तो घटो नहीं है तो घटो पूरा दिखता है तो कहते हैं बीतथे ही सदृशाह सन्तो तो बीत थे ही अर्थात तो तो तो मरिचिका जैसा मरिचिका सा तो बिल्कुल समान है क्या समान है घटो और मरीचिका में समान क्या है कहते हैं आदि अंत भी आदि वाला है अंत तो वाला है इसलिए वर्तमान में नहीं है घट भी आदि वाला है अंत वाला है मरीचिका के साथ समान हुआ आदि वाला अंत वाला होने से जो आदि वाला अंत वाला होगा वो वर्तमान में भी नहीं है तो इसलिए घट वर्तमान में भी नहीं है तो बीतथे तो ही सदृशा सदृश अर्थात आदि अंत बीत तो अर्थात प्रातिभाषिक ही उनके साथ सदृशाह संत संत कौन कहते व्यावहारिक पदार्थ व्यावहारिक पदार्थ सब प्रतिभाषिक के साथ बराबर प्रतिभाषिक स्वप्न मृग मरीचिका सर्प ये सब प्रातिभाषिक खाली तो दिखता है तो ये सब के साथ व्यावहारिक भी समान है, ये एक है क्या चीज से भावो इति वैतथ्यम जैसे घटस्य भाव घटत तो बीतथ का भाव वैतथ्यम वो दिखने फिर भी वो वो मतलब नहीं होता है अर्थक्रिया होता है अर्थक्रिया होता है देखकर के दौड़ता है दौड़ता है लेकिन भय होता है सारे अर्थक्रिया हमें लेकिन जा करके जब जल तो कृपा सत्ता तो है मतलब नहीं करता है, मतलब नहीं करता है। लेकिन जो नीचे जरा है उसको पकड़ता तो है तो वो तो नहीं है दिखता है लेकिन ये बाध कब हुआ समान सत्ता में न ऊँचा सत्ता का ज्ञान होने ऐसी प्रातिभाषिक का बाद होगा व्यावहारिक का ज्ञान से ये व्यावहारिक का बाद ज्ञान से हो जाएगा जब ब्रह्मानुभव होगा तुरंत लोय हो जाएगा ये पर्वत देख रहे होंगे कोई कह देगा पर्वत है ब्रह्म है तो जो निधिध्यासन काल में रहेगा वो पर्वत देख करके कुछ कहता होगा कुछ उसका पास में कोई कह देगा ये पर्वत है ना ब्रह्म है छोड़ो भाई सब ब्रह्म है ये कहा पर्वत है तो गया बात हो गया तो इसी प्रकार की तो सदृश संत व्यावहारिक पदार्थ ये सब प्रतिभाषी का जैसा है किंतु किंतु फिर किन्तु लगता है कि चल कहते अभितथाई तो लक्षिता ऐसे पता चलता है अभिथा तो अभितथा तो अर्थात तो अमिथ्या सत्य जैसा लगता है किंतु ये सत्य है ही नहीं ये लगता है क्यों कहते है कि पांच साल एक कमरे में रहने से तीन दिन तक तो गलती होती है और अनंत अनादिकाल से सत्य मान करके चलता है तो फिर ये तो गलती होती रहेगी जिस दिन हम पहले बार वेदांत तो सुन लेंगे जगत मिथ्या हो जाएगा नहीं होगा तो पांच साल का मात्र अभ्यास से तीन दिन तक तो गलती होता है और तो अनाधिकाल का अभ्यास से हो सकता है तीन चार जन्म तीन चार साल तीस साल उतने दूर तक मतलब चला रहेगा चलता रहेगा उसका तो जितना सत्यत्व जगत में बुद्धि कम है उतना जल्दी वो चला जाएगा लगेगा नहीं ये सब कुछ नहीं है वास्तव ऐसा दिखता है टीका में उसर उदकादि गृहते जो श्लोक में दिया ना आधा बंत नास्ती यद यद का अर्थ टीकाकार कहते हैं उसर उदक उसर मरुभूमि मरुभूमि में ज जल उसका मरीचिका कहते हैं तथा वस्तुनो नास्ती तथा वस्तु न वस्तु तो अच्छा तथा तो वस्तु तो नास्ती आवत जैसे उसर का आदि दिखने का समय में केवल है कहते हैं पहले नहीं था बाद में नहीं था तो कहते हैं दिखने का समय में भी वस्तु तो नास्ती जिसे में दिखता है उस समय में भी नहीं है उत्तरार्ध में कहा बीतथे तो ही सदृशाहत बीतथे तो का अर्थ बीतथेर तेर एवं मरीचि उदकाधि भी ये जो व्यावहारिक पदार्थ दिखते हैं घट पट नदी पर्वत ये भी सब मरीचि का जैसे ही है सादृश्य क्या है सदृशाह संतह श्लोक में कहा सादृश्य हम व्यावहारिक पदार्थ भी आद्यंत तो वत्व इसलिए गीता में भगवान द्वितीय अध्याय में कहते है ना भगवान आधा अंत नहीं है हैूतानी आदे आक्त अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना त्र का परिदेवना तो अव्यक्त दीनी ये भूतों की उत्पत्ति होने से पहले अव्यक्त व्यक्त मध्यानि भारत अभी व्यक्त हो गया दिखता है कहते हैं और अव्यक्त निधनानी जब निधन हो जाएगा फिर अब तो हो जाएंगे तो पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे बीच में थोड़ा दिखते हैं तर का परिदेवना उस विषय में चिंता करके क्या विलाप करना है कल दिखता है थोड़ा ये वास्तव कोई सत्य नहीं है टीका में न परमार्थ संतो भवितुम अरहंती अर्ती इसलिए न आगे दिया टीका में एक अनुमान दे दिया बीमता मोक्षादयो न परमार्थ सतो भविर् आद्यंतवात मरीचि उदक आदिवत इत्य घटपट नदी पर्वत छोड़िए ये जो मोक्ष कहते हैं आदिपद से छिप्पणी आदि बादी भी फलत्व अभिमत अच्छा आदिपद से संसार ले सकते हैं क्योंकि संसार और मोक्ष ये दोनों ही आप जो कहते हैं वो ठीक नहीं है सर पूर्व श्लोक में निषेध किए अभी कहते हैं उसके लिए अनुमान देते हैं बीमता मोक्षादय पक्ष हो गया न परमार्थ संतो भवित मरहती ये सब पारमार्थिक है वास्तव है मोक्ष और संसार ये दोनों ही पारमार्थिक नहीं है ना संसार है ना मोक्ष होगा संसार जैसे कल्पित तो है मोक्ष भी ऐसे कल्पित तो है मैं बद्ध हूँ मानता है मैं मुक्त हो जाऊंगा मानता है तो ये वास्तव कुछ नहीं है हेतु तो देते हैं आदि अंत मरीचिउदिवत मरीचिउद जैसे आदि वाला है अंत वाला है वर्तमान में नहीं है इसी प्रकार की मोक्ष संसार ऐसे है कथम तरी मोक्षादि नाम अपी तथा प्रथा अगर मोक्ष अगर ये सब वर्तमान में भी नहीं है तो मोक्षादि नाम अपी, अपी कहने से जैसे मरीचिका मरीचिका जैसे नहीं होने पर दिखता है तो ये अर्थात मोक्षादीना प्रतीति ये जो मोक्ष ये वास्तव है लगता है बंधन वास्तव लगता है अभी पूछता है पूर्व पक्ष कथम तरी मोक्ष तथात्व अर्थात वास्तवत्व एक कैसे प्रथा प्रथा अर्थात पता चलना प्रतीति प्रथा शब्द का अर्थ प्रतीति वास्तव ऐसे प्रतीति कैसे हो रहा है इसके लिए श्लोक में उतर दिया अबित तो वक्षिता ये वास्तविक बीतथ तो है मिथ्या है किन्तु अमिथ्या जैसे सत्य जैसा लक्षिता ऐसे दिखता है पता चलता है लक्षिता मूढ़े ही अर्थात अभिवेकी भी विचार नहीं करने से सत्य लगता है तब जब जानते हैं कि यह नहीं रहेगा तो फिर उसमें क्या सत्य तो बुद्धि जितना अधिक प्रति होती है उतना अधिक सत्य तो बुद्धि हो जाता है ये पर्वतों को हम कल देखा था इसलिए उसमें सत्य तो बुद्धि दृढ़ होता है जो आप जानेंगे कि कल तक नहीं रहेगा रास्ते में कुछ कचरा पड़े पड़े रहते हैं वो सुबह आकर झाड़ू मार दे अभी तो दिन में चार बार मारते हैं <laughs> इतना साफ रखते हैं अच्छा है तो कहते तो हैं आप जानते हैं कि दो घंटा के बाद नहीं रहेगा तो ये वस्तु ऐसा रहेगा उसमें क्या सत्य तो बुद्धि उसमें बिल्कुल और महत्व बुद्धि नहीं रहता जैसे कूड़ा दो घंटा के बाद वो आके झाड़ू मार के फिर साफ कर देगा तो इसी प्रकार की कि ये किन्तु प्रत्येभिक अगर होगा आप उसी कूड़ा को उसमें दस दिन से देखते रहेंगे वो ऐसे ही पड़ा है ऐसे ही पड़ा है धीरे धीरे उसमें सत्य तो बुद्धि लगेगा आपका विचार चलेगा तो ये ऐसा है उसका अगला दिन देखेंगे उसके ऊपर ये जो लिखा गया है तीसरा दिन ये लिखा क्या अर्थ तो वो फिर चलेगा उसमें ये बार बार एक ही चीज को देखने से ऐसा होता है टीका में कहते हैं लक्षिता मुढ़ेर अचार के रीति से विचार नहीं करने से ऐसा सब लगता है जितना जितना विचार करेंगे विचार तो करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये सब दूर होगा बहुत ज्यादा विचार नहीं कर पाने का कारण है कि चित्त में अलग बासना होगा अब जैसे वेदांत तो विचार करने जाएंगे तो फिर वो जो कहते हैं न्यवल नेवल का पूछ में ईटा तो बांध देंगे तो वो ज्यादा टाइम वो ऊपर में वो, जब गर्त होगा दीवार में उसमें नहीं रहेगा जो नेवला पालते हैं घर में वो क्या करते हैं उसका थोड़ा ऊपर में एक छेदा कर देंगे बिल कर देंगे वो दीवार में नेवला जाकर के उसमें घुसेगा रहेगा किंतु वो पाला है क्यों अतिथि आने से देखेंगे और वो हमेशा जाकर के उसका अंदर में रहेगा वो क्या करेगा उसका पूछ में ईटा बांध देगा और वो ईटा का रसी उतना रखेगा कि वो दीवार में जो छेदा बनाए है और जमीन उससे थोड़ा छोटा होगा नेवला जो खुद करके वो छेदा में जाएगा इटा झूल जाएगा थोड़े देर के बाद उसका पूछ में दर्द होगा वो भाग जाएगा तो इसी प्रकार की अंदर में कुछ अगर वासना पड़ा होगा तो वेदांत में अगर विचार में लग जाएगा एक दो घंटा वो फिर वासना नेवला का पूछ में दर्द जैसा वो करेगा तो फिर वो उठा करके संसार में डाल देगा तो फिर थोड़े समय के जब घूमेगा नेवला फिर उसका दर्द छूट जाएगा फिर थोड़ा वेदांत में आ जाएगा तो इस प्रकार के वो जीव रूपक तो मतलब अधिक सांसारिक वासना विशिष्ट जीव हो नेहला ये परमक्ष जी कहे रामकृष्ण परमक्ष जी कह आगे ठीक है उषर उदकादि नाम स्नान पानादि प्रयोजन अनुपलंबत मोक्ष स्वर्गा नाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबात न मोक्षादि वैतथ्यम इतनी आशंख्य पूर्व पक्ष कह रहा है आप ये मोक्ष को कैसा एकदम मरिची उदक जैसा कर दिए ये मोक्ष का जैसे है जगत के जितने सारे होते हैं ये मतलब मुमुक्षु सब जिसके लिए चलते हैं आप उसको मरीचिका जैसे कहते हैं ये तो पूर्व पक्ष कहता है उशर उदकादि नाम जो मरुभ में जल दिखता है उसमें स्नान किया जा सकता है पान कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं प्रयोजन ये सब प्रयोजन उसमें नहीं देखता है तो नहीं दिखता है और इसलिए निष्प्रयोजन ये उपाधि हो गया सिद्धांति जो अनुमान दिया था तो उसमें पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांत के अनुमान दिया था अभिमता मोक्ष आदयो न परमा संतो भवित अरंति आद्य पत्वा पूर्व पक्ष कह रहा है इसमें निष्प्रयोजन तुम उपाधि है तो ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा उपाधि जो है निष्प्रयोजन तुम उपलब्धा किंतु मोक्षे स्वर्ग आदि नाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबा मोक्ष स्वर्ग इत्यादि ये सब में तो सुख है ये तो पता चलता है तो एक में प्रयोजन नहीं है इसमें किंतु तो प्रयोजन है दोनों को बराबर कैसे कर दिए तो प्रयोजन प्रतिलंबात नौ मोक्ष आदि वैतम इसलिए कहते हैं वेदांति कहेगा कि जो जागृत है वो स्वप्न जैसा है पूर्व पक्ष कहेगा स्वप्नों में आपको प्यास लगा तो और आपको सामने में जल दिखा वेदांति कहेगा स्वप्नों में प्यास स्वप्नों का जल से भरेगा नहीं भरेगा तो भर जाएगा किंतु वो स्वप्नों का प्यास सत्य है ना स्वप्नों का जल सत्य है अब तो जागृत का इसी प्रकार है आप कहते हैं कि स्वप्नों का मिथ्या है और जागृत का मिथ्या नहीं है तो ये क्यों क्योंकि दोनों सिद्धांत कहते हैं कि दोनों बराबर ही हैं और अथवा पूर्व पक्ष पहले कहेगा कि स्वप्नों का जल से प्यास नहीं बुझेगा जागृत का जल से प्यास बुझता है सिद्धांत कहता है कि स्वप्नों का जल से स्वप्नों का प्यास बुझ जाएगा स्वप्न का जल से जागृत का प्यास नहीं बुझेगा स्वप्न का प्यास बुझ जाएगा तो इसी प्रकार जागृत में ये होता है बार बार विचार करने से धीरे धीरे जगत का सत्यत्व बुद्धि ये फिर शिथिल होता है इसलिए कहते हैं उपनिषद तो ये शथिल धातु उसका तीन अर्थ है तो ये अवसाधन गति विसरण पहले अवसादन करेगा अवसाधन शिथिलीकरण धीरे धीरे पहले उसको शिथिल करेगा जो दृढ़ सत्य बुद्धि तो है जगत में आ वेदांत तो सुनेगे कई साल तक तो थोड़ा शिथिल हो जाएगा इतना सत्य नहीं लगेगा थोड़ा बहुत तो पहले एकदम कुछ हो जाने से एकदम मतलब विचलित तो हो जाएगा कोई भी दो चार साल वेदांत तो सुनेगा ये छोटा मोटा चीज में विचलित तो नहीं होगा हाँ ठीक है चलता है होता रहेगा तो ये पहले करेगा शिथिलकरण करेगा तो अवसाधन हुआ आगे गति धीरे धीरे परमात्मा की तरफ गति कराएगा अज्ञान को दूर गति कराएगा, अज्ञान को दूर गति कराएगा, ज्ञान के तरफ से गति ज्ञान का तरफ में गति करवाएगा आगे तो बिशरण इसका नाश कर देगा अज्ञान का ये धीरे धीरे होता है तो ये वेदांत का उपनिषद कहते हैं तीन कार्य करेगा शीतिल करेगा गमन करवाएगा नाश करवाएगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है मोक्ष आदि का वैतथ्य नहीं है क्योंकि उसमें प्रयोजन अधिक रहा है इतने आसंख्य आगे अच्छा 31 लोग यहाँ पूरा हो गया 31 लोग उच्चारण करें अभी पूर्वपक्ष शंका दिखाया प्रातिभाषिक पदार्थ प्रयोजन सिद्धि नहीं करता व्यावहारिक पदार्थ प्रयोजन सिद्धि करता है दोनों बराबर कैसे हो गया तो सिद्धांति उसके लिए उत्तर देता है आगे श्लोक में प्रयोजनता सप्रयोजनता तप्नेपद्य तस्माद्यवन मिथ्य खलु ते स्मृता स्वप्ने स्वने तयोजनता भी प्रतिपद्य तस्माद्यन ते खुद मिथ्याम तो ये पूर्वार्ध में दृष्टान्त तो दार्ष्टा धून दे दिया जो जागृत पदार्थ है स्वप्न में ये काम देंगे जो जागृत पदार्थ है वो स्वप्न में काम नहीं देंगे तो स्वप्ने तेम स्वप्रयोजनता भी प्रतिपद्यंते जो जागृत पदार्थ है वो स्वप्न में काम नहीं देंगे जो स्वप्नों का पदार्थ है स्वप्ने जो पदार्थ होंगे तेम स्वप्नों में दिखने वाला पदार्थ उनका स्वप्रयोजनता जागृत में दिखेगा नहीं होगा इसमें दृष्टांत दर्शांति दोनों आ गया स्वप्न मिथिया है तो थोड़ा बहुत मान लेते हैं किन्तु जागृत मिथिया है ऐसा नहीं मानते हैं स्वप्न मिथ्या क्यों है कहते हैं स्वप्न पदार्थ जागृत में काम में नहीं लगते इसलिए वो मिथ्या है तो सिद्धांत कहते हैं कि जागृत पदार्थों को आप सत्य कहते हैं ये स्वप्न में काम में लगेगा क्या ये तो नहीं लगता है इसलिए ये भी मिथ्या है तो स्वप्न पदार्थ भी ये भी मिथ्या है ए, मतलब जागृत पदार्थ भी मिथ्या है तो स्वप्न तेसाम सोजनता भी प्रतिपद स्वपने स्वप्नों में तेसाम जागृत पदार्थ सब भी प्रतिपदे अर्थात काम नहीं करेंगे जागृत पदार्थ मोक्ष है मोक्ष जागृत पदार्थ है ये भी स्वप्नों में काम नहीं करेगा तो इसलिए ये जो मोक्ष है आप कहते हैं वो क्या नीति है वो स्वप्नों में काम नहीं करेगा हो सकता है कि जागृत में जिसको अभी दृढ़ निश्चय आया है कि उसका अंतकरण में बहुत गहराई तक नहीं गया अर्थात नीतिहासन काल है मानता है कि हमको अभी निश्चय हो गया हो सकता है कि वो स्वप्न में बद्ध देखेगा हो सकता है अभी उतना गहरा नहीं गया तो इसलिए मोक्ष कोई वास्तव पदार्थ तो नहीं है तस्मात वे न ते खलु मिथ्या एवं स्मिता ते अर्थात ये सब जो मोक्ष इत्यादि कहते हैं ये विषय मिथ्या ही है टीका में ते श्याम का अर्थ मोक्ष्यादि नाम यहाँ पांच नंबर टिप्पणी होना है ते के आगे मोक्षादि ना चार दे दिया ना चार तो पहले चला गया टीका में इसलिए तेसा मोक्ष है ये सब स्वप्न में मिथ्या होंगे अच्छा टीका में पांच नंबर टिप्पणी टिप्पणी देखिए मोक्षना मुक्ष्यादिना, नाम स्वप्ने भि स्वप्न स्वाप टिप्पणी में जो आप स्वप्न में कभी देखेंगे आप मुक्त हैं, वो जागृत में कार्य करेगा तो स्वप्नान वो जागृत में विप्रति पद्धत पुनरुक्ति संकम बारह यती ये श्लोक तो पहले आया था फिर क्यों यहाँ कहते हैं ये श्लोक पहले आया था स्वप्रयोजनताम तेम ये पहले आ गया था आ, ये प्रथम प्रकरण द्वितीय प्रकरण हाँ, द्वितीय प्रकरण द्वितीय प्रकरण छियासी आरम्भ आरम्भ था वैतथ्यम सर्वभावान ऐसे आरम्भ करके वहां करते थे अच्छा इस श्लोक भाष्य में एक पंक्ति और देख लेंगे वैतथ्य कृत व्याख्यानो श्लोको यह संसार मोक्ष अभाव प्रसंगे न पठितो जो इकतीस बत्तीस दो श्लोक हुआ ये पैतथ्य प्रकरण में कृत व्याख्यानों इनका व्याख्यानो कर दिया गया था फिर यहाँ संसार और मोक्ष अभाव प्रसंग में फिर कहा गया संसार भी नहीं है मोक्ष भी नहीं है संसार है तो मोक्ष होगा संसार नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है दोनों ही कल्पित अभी भी कल्पित बस हो गया सत्य तो बुद्धि नहीं रखना है सत्य बुद्धि नहीं रखना है तो क्यों करेंगे न करके देख लीजिये समाधि तो नहीं होता इसलिए नाटक मान करके जो कर रहे हैं करते रहिए दुष्कर्म नहीं होगा नाटक मानने से दुष्कर्म व्यक्ति नहीं करेगा तो जो करते रहिए करते रहे करने से ऐसा हो जाएगा उसे फलो इच्छा छोड़ के करते रहिए बस शास्त्र कहा है क्या करना है करते रहिए ये बत्तीसवास लोग उच्चारण करेंगे तुछ पूर्णमत पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुग्य पूर्णश पूर्णमाताय पूर्णमे